अब पाँच मिनट हो चुके थे विक्रांत ने कहा क्यों मजा आया नैना पांच मिनट हो गए अब रेडी हो जाओ ओम अभी विक्रांत मंत्र बोल ही रहा था कि अचानक से उसे नैना को कुछ अजीब लगा वो खुद को इनसिक्योर फील करने लगी उसने अचानक से उठकर विक्रांत को जोरदार धक्का मारा विक्रांत पीछे एक कुर्सी से भिड़कर जमीन पर गिर पड़ा नैना को लगा कि विक्रांत के मंत्र बोलने की वजह से ही नेटवर्क जाम हुआ था इसलिए उसने अब दोबारा जब मंत्र बोला तो हो सकता है कि नेटवर्क खुल गया होगा लेकिन अभी भी नेटवर्क जाम ही था उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आए थे विक्रांत कुछ देर तक जमीन पर पड़ा कराहता रहा अब उसने नैना को फोन चेक करते देखा तो फिर उसने हंसते हुए कहा <laughs> कुछ भी कर लो जब तक मैं नहीं चाहूंगा यह नेटवर्क नहीं खुलने वाला मेरे पास जादुई ताकत है आहा, धाम, नैना फिर से विक्रांत के चेहरे पर जोरदार पंच मारने के लिए कूद पड़ी लेकिन विक्रांत शायद उससे पहले से ही तैयार था उसने अपने चेहरे के सामने कुर्सी लाकर टिका दी नैना का हाथ कुर्सी पर पड़ा उसका पंच इतना जोरदार था कि कुर्सी के पर खच्चे उड़ गए नैना का पैर कुर्सी पर लगते ही कुर्सी दूर जाकर छिटक पड़ी जब वहां मौजूद ऑफिसर ने अपने सीनियर को विक्रांत पर अटैक करते देखा तो वो भी पोजिशन लेने के लिए रेडी हो गई उन्होंने दौड़ते हुए कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया यहाँ तक कि ऑफिस के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी ढक दिया ताकि कहीं से कोई सबूत न मिलने पाए विक्रांत अभी जमीन पर पड़ा करहा ही रहा था कि अचानक से एक पुलिस वाले ने उसके मुंह पर पैर से जोरदार प्रहार किया। विक्रांत के चेहरे पर खून की ढार आने लगी सारे पुलिस वाले उसे घेर खड़े हो गए मानो आज वो विक्रांत को जान से मार ही दम लेंगे सभी की आंखों में खून सवार था नैना फिर से आगे बढ़ते हुए विक्रांत को हिट करने चली ही थी कि तभी विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए उठ खड़ा हुआ वो भागता हुआ जाकर कमरे के बीचोंबीच खड़ा हो गया वहां पहुंचकर उसने चिल्लाते हुए कहा आओ आ जाओ मारो मुझे और अगर मैंने तुम पर एक भी वार कर दिया ना तो फिर मेरी पीठ में गोली मार देना कमौन आ जाओ विक्रांत ऑफिस के बीचो अपनी बाहें फैलाये खड़ा था और अजीब तरह से हंसे जा रहा था उसका इस तरह का व्यवहार वहां मौजूद तो ने बहुत समझदारी से भरा कदम उठाया था उसे अच्छे से पता था कि अगर वो इन लोगों से भिड़ने की कोशिश करेगा तो बेशक पिटकर ही आएगा इसलिए उसे चुपचाप सरेंडर करना सबसे बेहतर विकल्प नजर आया पूरे ऑफिस में तकरीबन 10-12 पुलिस वाले मौजूद थे ऊपर से जूडो और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नैना ग्रेवाल भी मौजूद थी। ऐसे में उन लोगों से भिड़ना किसी मूर्खता से कम नहीं था हाँ लेकिन विक्रांत जिस एटीट्यूड के साथ हाथ फैलाकर खड़ा था उसे देखकर तो उन लोगों का दिमाग भी घूम गया था और ऊपर से विक्रांत ने यह भी कह दिया था कि मैं तुम लोगों पर पलट एक भी बार नहीं करूंगा ये सुनकर तो सच में वहा मौजूद सारे लोग काफी असहज हो रहे थे फिर भी अचानक से एक पुलिस वाले ने आगे आकर विक्रांत के चेहरे पर जोरदार पंच जड़ दिया पंच इतना ताकतवर था कि विक्रांत का कदम खुद बाखु पीछे हो गया लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर शैतान वाली मुस्कान छाई रही शाबाश और मारो आ जाओ दूसरे पुलिस वाले ने आकर उसके पेट में लाद से बार किया विक्रांत थोड़ी देर हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा लेकिन तुरंत ही वो फिर से उठकर खड़ा हो गया फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया बाहें फैलाकर वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया कम ऑन। और जोर से मारो हे अपनी जुबान से वो उन लोगों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था एक तीसरे पुलिसवाले ने अपने हाथ में वही पड़ी एक कुर्सी उठा ली और विक्रांत की तरफ फेंकने के लिए आगे बढ़ा तभी नैना ने जोर से चिल्लाते हुए उसे रोक दिया नैना की आवाज सुनकर वो थम गया आखिर नैना उसकी सीनियर जो थी नैना को लगा कि शायद विक्रांत कोई हिडन कैमरा या माइक्रोफोन लेकर खड़ा है तभी वो खुद एक भी अटैक नहीं कर रहा वो यहां की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा है इसे पीटना बंद करो बहुत कमीना है ये इसके ट्रैप में मत फंसो <laughs> विक्रांत जोर से हंसते हुए बोला अभी भी तुम लोग मुझे मारना चाहते हो फिर वो नैना को अपनी घड़ी दिखाते हुए बोला नैना पांच मिनट हो चुके हैं और तुम अब शर्त हार चुकी हो नैना ने अपने फोन में टाइम देखा सिग्नल ब्लॉक हुए अब तक दस मिनट हो चुके थे अभी तक पूरे ऑफिस का सिग्नल ब्लॉक ही था विक्रांत ने ऑफिस का माहौल देखा उसे अब नेटवर्क खोलने का सही समय लगा उसने फिर अपनी बाहें मोड़ते हुए मन में कुछ शब्द बुद बुदाये और बोला ऑन तुरंत ही सबके फोन ने नेटवर्क आने शुरू हो गए नैना बहुचक होकर विक्रांत को देखती रही अभी तक तो उसे लग रहा था कि नेटवर्क का ब्लॉक होना और विक्रांत का शर्त लगाना सब कुछ एक इतफाक रहा होगा लेकिन अब विक्रांत के ऑन बोलने मात्र से नेटवर्क वापस आ जाने से उसे यकीन हो गया कि विक्रांत का इस नेटवर्क से जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन था यानि कि उसने जरूर कुछ न कुछ गेम किया है लेकिन उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था नैना ने विक्रांत से सबके सामने शर्त लगाई थी ऐसे में अब वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकती थी